मंडुक्योपनिषद शांक्य अलात्प्रक गौड़ि का जगद उत्पत्ति के उपदेश किन के लिए है उपलब्भासमचारा अस्ति वस्तुवादीना जातिस्तु देशिता बुद्धे अजाते स्र सदा वस्तुओं के उपलब्धि और श्रमादि आचार के कारण जो पदार्थों की सत्ता स्वीकार करते हैं तथा आजाति से भय मानते हैं विद्वानों ने सर्वदा उन्हीं के लिए जाति का उपदेश दिया है यापि बुद्धैरद्वैतवादी भी जातिर्देशितोपदृष्टा उप उपलम्भनम उपलम्भ तस्माउपलबेरितर्थ है सामचारा वर्णश्रदर्म सामचरणता चरणा हेतुभ्या अस्ति वस्तुवादीना अस्ति वस्तुभां वदनशीला दृढ़ाग्रहता मंद विवेकिोपाय सा देशिता जाति तृहणंत तु मेवा स्वयेवाजा व्यत्म विषय विवेको भविष्य न तु तो परमाबुद्धिया ते ही श्रोत्रिया स्थूलबुद्धि जाते आजातिवस्तुन सदा तस्यात्म मनमिवेकिन सो सोवतारा ये तथा बुद्धिया अद्वैतवादी सिद्ध विद्वा ने जो जाति अर्थात जगत की उत्पत्ति का उपदेश दिया है उसका यह कारण है उपलब्धना का नाम उपलब्ध है उस उपलब्ध अर्थात उपलब्धि से और समाचार वर्णा समाधि धर्मों के सम्यक आचरण से इन दोनों कारणों से वस्तुओं का अस्तित्व मानने वाले अर्थात द्वैत पदार्थों का वस्तुत्व वस्तुत्व है ऐसा कहने वाले दृढ़ आग्रही श्रद्धालु और मंद विवेकशील पुरुषों को ब्रह्मात्मक बोध की प्राप्ति रूप अर्थ के उपाय रूप से उस जाति का उपदेश दिया है उसमें उनका यही तात्पर्य है कि अभी वे भले ही उसे स्वीकार कर लें, परंतु वेदांत का अभ्यास करते करते उन्हें स्वयं ही अजन्मा और अद्वितीय आत्मा संबंधी विवेक हो जाएगा उन्होंने परमार्थ बुद्ध से उसका उपदेश नहीं दिया क्योंकि वे केवल श्रुति परायण अविवेकी लोग स्थूल बुद्धि होने के कारण अपना नाश मानते हुए अजाति अर्थात जन्म रहित वस्तु से सदा भय मानते हैं यह इसका तात्पर्य है यही बात हमने उपाय सो बता बताया इत्यादि श्लोक में कही है सन्मार्ग गामी द्वैतवादियों की गति अजाते अजातेम तम उपल्भा जाति दोषा न दोसो संषोप्यल्पो भविष्य द्वैत की उपलब्धि के कारण जो विपरीत मार्ग में प्रवृत्त होते हैं आजाति से भय मानने वाले उन लोगों के लिए जाति संबंधी दोष सिद्ध नहीं हो सकते क्योंकि द्वैतवादी होने पर भी वे सन्मार्ग में प्रवृत्त तो हुए ही रहते हैं और यदि होगा भी तो थोड़ा सा ही दोष होगा ये चैवम उपलभा सचारा चा जाते अजातिवस्तुन संतोष वस्वीक दयात्मनो वियती विरुद्ध जंती दैत प्रतिप्य अजातेसा सद्धा सन्म्मालबीना जातिदोषा जातेपलता दोषा न शेष्य सिद्धि नोपयास्य विवेकमार्ग प्रवित्तत्वात् यद्यपि कचिद दोष सोप्यविष्य सम्य दर्शन प्रतिपत्ति इत्यर्थः जो लोग इस प्रकार पदार्थों की उपलब्धि और वर्णाश्रमादि के आचारों के कारण अजन्मना अजन्मा वस्तु से डरने वाले हैं और द्वैत पदार्थ हैं ऐसा समझकर अद्वैत आत्मा से विरुद्ध चलते हैं अर्थात द्वेष स्वीकार करते हैं उन अजाति से भय मानने वाले श्रद्धालुओं और सन्मार्गवलंबी पुरुषों को जाति दोष जाति की उपलब्धि के कारण होने वाले दोष सिद्ध नहीं होंगे क्योंकि वे विवेक मार्ग में प्रवृत्त हैं और यदि कुछ दोष होगा भी तो वह भी अल्प ही होगा अर्थात केवल सम्यक दर्शन की अप्राप्ति के कारण होने वाला दोष ही दोष ही होगा उपलब्धि और आचरण की अप्रमाणता ननुपलम्भ समाचार्यो प्रमाणवादस्तव अद्वैत वस्तुति न उपलम्भ समाचार्यो व्यविचारा कथम व्यविचार इुच्य यदि कहो कि उपलब्धि और आचरण तो प्रमाण है इसलिए द्वैत वस्तु है ही तो ऐसी बात नहीं है क्योंकि उपलब्धि और आचरण का तो व्यविचार भी होता है किस प्रकार विचार होता है सो बताया जाता है उपलम्भा समाचारान माया हस्ती यथोच्यते उपलम्भा समाचारा दस्त वस्तु तथोच्यतः तो उपलब्धि और आचरण के कारण जिस प्रकार माया जनित हाथी को हाथी है इस प्रकार कहा जाता है उसी प्रकार उपलब्धि और आचरण के कारण वस्तु है ऐसा कहा जाता है उपलभ्यते ही मास् हस्तीव हस्न मिवात्री बंधनारोहण हम धर्म हस्ती, हस्ती, हस्ती, हस्ती चोच्य अस्ति वस्तु इति भेदूपमस्तुति तस्मा लोप लंब समाचारो दैत वस्तु सद्भावे हेतु भवतः इत्यभिप्रायः हा। हाथी के समान ही माया जनित हाथी भी देखने में आता है हाथी के समान ही यहाँ माया हस्ती के साथ भी बंधन आरोहण आदि हस्ति संबंधी धर्मों द्वारा व्यवहार करते हैं जिस प्रकार असत होने पर भी वह हाथी है ऐसा कहा जाता है उसी प्रकार उपलब्धि और आचरण के कारण भेद रूप द्वैत वस्तु है ऐसा कहा जाता है अतः अभिप्राय यह है कि उपलब्धि और आचरण द्वैत वस्तु के सद्भाव में कारण नहीं है परमार्थ वस्तु क्या है किम पुनः परमार्थ सद्वस्तु यदास्पदा जात्याद्य सद्बुद्ध इत्या अच्छा तो जिसके आश्रय से जाति आदि असदबुद्धियाँ होती है वह परमार्थ वस्तु क्या है इस पर कहते हैं जात्याभाम चलाभाम वस्वाभासम तथा चल अजांचल अवस्तुस्तम विज्ञानम शांतमद्वयम जो कुछ जाति के समान भासने वाला चल के समान भासने वाला और वस्तु के समान भासने वाला है वह वा अज अचल और शांत एवं विज्ञान ही है अजाति सज्जावदभासत जासम देवदत्तो जायत इति इति चलम इवा भासत ही चलाभास चलवा भाषत यहा दैदत् वस्तु वस्तुद्रव्यम धर्मी तवद भाषत वस्वाभासम यथासा एव दैवत्त गौरो दीर्घ य दैवदत्ता स्पंदते दीर्घो गौर इव अवभाषे परज परज मचल चल अवस्तुत्व अद्रव्यम से किं तदेव प्रकार विज्ञान विज्ञप्ति जातियादीरहित्वा अतः एवाद अतएवा तदित्यर्थः जो आजाति होकर भी जातिवत प्रतीत हो उसे जात्याभाष कहते हैं उसका उदाहरण जैसे देवदत्त उत्पन्न होता है जो चल के समान प्रतीत हो उसे चलाभाष कहते हैं जैसे वही देवदत्त जाता है भाषम, वस्तु धर्मी द्रव्य को कहते हैं जो उसके समान प्रतीत हो वह वस्वाभाष है जैसे वही देवदत्त गौर और दीर्घ है देवदत्त उत्पन्न होता है चलता है तथा वह गौर और दीर्घ है इस प्रकार भासता है किंतु परमार्थतः तो अज अचल अवस्तुत्व और अद्रव्यत्व ही है ऐसा वह कौन है इस पर कहते हैं विज्ञान अर्थात विज्ञप्ति तथा वह जाति आदि से रहित होने के कारण शांत है और उस इसी से अद्वैय भी है ऐसा इसका तात्पर्य है एवं न जायते चित्त एवं धर्म अजास्मृता एवं न जान तो पतंतिपरचय इस प्रकार चित्त उत्पन्न नहीं होता इसी से आत्मा अजन्मा माने गए हैं ऐसा जानने वाले लोग ही में नहीं पड़ते एवं यथोक्तेभ्यो हेतुभ्यो न जायते चित्त धर्म आत्मा नो अजाह स्मृता ब्रह्मविद्धि धर्म की बहुवचनम देह भेदा विधायद अद्वैयी उपचारतः इस प्रकार उपर्युक्त हेतुओं से ही चित्त का जन्म नहीं होता और इसी से ब्रह्मवेत्ताओं ने धर्म यानी आत्माओं को अजन्मा माना है भिन्न भिन्न देहों का अनुवर्तन करने वाला होने से एक अद्वितीय आत्मा के लिए ही उपचार से धर्मा इस बहुवचन का प्रयोग किया गया है यथोक्त विज्ञान जात्यादीरहित आत्मतत्व विजानता भा, बाह्येषण पुनर्न विपर्यये तत्र विपर्जय कशोका को मोह इत्यादि मंत्र मंत्रवर्णा इसी प्रकार उपरयुक्त विज्ञान को अर्थात जाति आदि रहित अद्वितीय आत्म आत्मतत्व को जानने वाले बाह्य एसनाओं से मुक्त हुए लोग फिर विपर्य अर्थात रूप अंधकार के समुद्र में नहीं गिरते उस अवस्था में एकत्व देखने वाले पुरुष को क्या मोह और क्या शोक हो सकता है इत्यादि मंत्र वर्णन से यही बात प्रमाणित होता है विज्ञान विज्ञाभास में अलात अलातस्फुर का यथोक्तम दृष्टान्त यथोक्त परमाशदर्शन प्रपंचयीष्यन्याह पूर्वोक्त परमाश ज्ञान का ही विस्तार से निरूपण करेंगे इसलिए कहते हैं वक्राद का भास अलापंदन स्पंदित यथा ग्रहणग्राह का भास सं विज्ञानस्पंदिम तथा जिस प्रकार अलात उल्का का घूमना ही सीधे टेढ़े आदि रूपों में भाषित होता है उसी प्रकार विज्ञान का स्फुरन ही ग्रहण और ग्राहक आदि रूपों में भास रहा है यथा ही लोक लोकऋजुवक्रादि प्रकाराभाषा भाषम अलातस्पंदित उलकाचल तथा ग्रहण ग्राहकाभाषम विषयी विषया भाषमितर्थ किम तद विज्ञानस्पंदित स्पंदम इव स्पंदम अविद्या न न्यचल विज्ञानस्य से अस्ति अजाचल मिम जिस प्रकार लोक में सीधे टेढ़े आदि रूपों में भाषमान होने वाला अलाद का स्पंदन अर्थात उल्का जलती हुई बनेती का घूमना ही है उसी प्रकार ग्रहण और ग्राहक रूप से भासने वाला अर्थात इंद्रिय और विषय रूप से भासने वाला भी है वह कौन है विज्ञान का स्पंद जो अविद्या के कारण ही स्पंद के समान स्पंद सा प्रतीत होता है वसुत अविचल विज्ञान का स्पंदन नहीं हो सकता क्योंकि उपर्युक्त श्लोक 45 में ही वह अज और अचल है ऐसा कहा जा चुका है अस्पंदमानं बलात्मनाभा यथा अस्पंदमानं विज्ञान तथा जिस प्रकार स्पंदन रहित अलात आभास शून्य और अज है उसी प्रकार स्पंदन रहित विज्ञान भी आभास शून्य और अज है अस्पंदमानं स्पंदन वर्जित तदेव बालात मृद्वाद्याेना जायमनासम यहांदमा स्पंद अविद्योपरमें स्पंदम जाभासम अजमचल भविष्य जिस प्रकार वही अला अस्पंदमा स्पंदन से रहित होने पर ऋजु आदि आकारों में भाषित न होने के कारण अनाभास और अज रहता है उसी प्रकार अविद्या से स्पंदित होने वाला विज्ञान अविद्या के निवृत्ति होने पर जात आदि रूप से स्पंदित न होकर अनाभास अज और अचल हो जाएगा ऐसा इसका तात्पर्य है किंत इसके सिवा अलाते स्पंदम आले वही नाभाषा अन्युव न तथोन्नत निस्पन्दाला अला के स्पंदित होने पर भी वे आभास किसी अन्य कारण से नहीं होते तथा उसके स्पंद रहित होने पर भी कहीं अन्यत्र नहीं चले जाते और न वे अलात में ही प्रवेश करते हैं तस्म नेते स्पंदमान ऋजुवक्राद्याषा अलाताद्यत कुतदाते नव तो भुव न चम निस्पन्द अलाद्य निर्गता न चपंदमलातमें प्रवशंती ते उस अलात के स्पित होने पर भी वे सीधे टेढ़े आदि आभास आलात से भिन्न कहीं अन्यत्र से आकार आलात में उपस्थित नहीं हो जाते अतः वे किसी अन्य से होने वाले भी नहीं हैं तथा निस्पंद हुए उस अलाद से वे कहीं अन्यत्र नहीं चले जाते और न उस निस्पंद अलात में ही प्रवेश कर जाते हैं किंच इसके अतिरिक्त न निर्गता अलाता ते द्रव्यवाभावत वैज्ञाने भी तथ्यो आभासा विशेषतः उनमें द्रव्यव के अभाव का योग होने के कारण वे अलाज से भी नहीं निकलते हैं इसी प्रकार आभासत्व में समानता होने के कारण विज्ञान के विषय में भी समझना चाहिए न निर्गता अलात्तात्त आभाषाद गृहादिवद द्रव्यवाभावयोगत द्रव्य भाव द्रव्यम तद्भाव द्रव्यवाभाव द्रव्यवाभावोग द्रव्यत्वा भावयुक्तेर द्रव्य भावयुक्वस्तुवाभावितर्थ वस्तुनो ही प्रवेशादी संभवती नस्तुन विज्ञापी जाभासा तथा शूरा भाषा विशेष द्रव्यत्वा भावयोग के कारण द्रव्य के भाव का नाम द्रव्यत्व है उसके अभाव को द्रव्यत्वा भाव कहते हैं उस भाव योग अर्थात द्रव्यत्वाभाव रूप युक्ति के कारण यानी वस्तुत्व का अभाव होने से वे आभास घर आदि से निकलने के समान आलाद से भी नहीं निकलते क्योंकि प्रवेश आदि होने तो वस्तु के ही संभव है अवस्तु के नहीं विज्ञान में प्रतीत होने वाले जात्यादि आभास भी हो ऐसे ही समझने चाहिए क्योंकि आभास की सामान्यता होने से उनकी तुल्यता है कथम तोल्यम उनकी तुल्यता किस प्रकार है सो बतलाते हैं विज्ञाने स्वंदमा नाचा अन्युव न ना तथस्पन्दा न विज्ञान विशंति तेह न निर्गतास्ते न द्रव्य भाव ग कार्यकारणताभावाद्य तो चिंत्या सदैवते विज्ञान के स्पंदित होने पर भी उसके आभाष किसी अन्य कारण से नहीं होते तथा उसके स्पंदन रहित होने पर कहीं अन्यत्र नहीं चले जाते और न विज्ञान में ही प्रवेश कर जाते हैं द्रव्यत्व के अभाव का योग होने के कारण वे विज्ञान से भी नहीं निकलते क्योंकि कार्य का अभाव होने के कारण वे सदा ही अचितनीय अनचनीय अलातेन सर विज्ञान से सदाचल तो विज्ञान सेशेषा जातियाद्भाषा विज्ञाने चले किंताह कार्यकारता अचिंत्यास्ते यतः सद विज्ञान के विषय में भी सब कुछ अलाद के ही समान है नित्य अचल रहना यही विज्ञान की विशेषता है अचल विज्ञान में जाति आदि आभास किस कारण से होते हैं इस पर कहते हैं क्योंकि कार्य कारणता का अभाव अर्थात अभाव रूप होने के कारण जन्य जनकत्व की अनुपत्ति होने से वे सदा ही अचिंतनीय है यथा सत्विद्वाद्याभासु बुद्धि लात बुद्धिदृष्टालातमात्रेण मात्रे तथा विज्ञान मात्रे जात्यादि बुद्धि मृतबेति समुदायार्थ है इन दोनों श्लोकों का सम्मिलित अर्थ यह है कि जिस प्रकार ऋजु अर्थात सरल आदि आभासों के न होने पर भी अलात मात्र में ही ऋजु आदि बुद्धि होती देखी जाती है उसी प्रकार जाति आदि के न होने पर भी केवल विज्ञान मात्र में जाति आदि बुद्धि होना मिथ्या ही है